संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व युद्ध नीति का वर्णन राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राज पर चढ़ाई कर दे तो उसे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए विष्णु जी बोले युधिष्ठिर यदि वह कवच पहने हुए न हो तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए हाँ कवच धारण करके आवे तो स्वयं भी तैयार हो जाए और एक पुरुष के साथ अकेला ही युद्ध करे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 टूट गई हो अथवा जिसका वाहन नष्ट हो गया हो उस पर कभी प्रहार न करे ऐसा पुरुष अपने शिविर में जा आ जाए तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर पहुंचा दे यही सनातन धर्म है अतः धर्मानुसार भी युद्ध करना चाहिए यह बात स्वयंभू मनु ने भी कही है सत्पुरुषों में सदा से सज्जनों का ही धर्म रहा है उसमें स्थित रहकर उसे नष्ट न करे जो क्षत्रिय धर्मयुद्ध में अधर्म के द्वारा विजय प्राप्त करता है वह पापी है और स्वयं ही अपना नाश करता है इस प्रकार अधर्म से विजय पाना तो दुष्ट पुरुषों का काम है सत्पुरुष को तो अधर्मों को भी धर्म से ही जीतना चाहिए धन पूर्वक तो मर जाना ही अच्छा है और पाप के द्वारा विजय पानी भी अच्छी नहीं है हाँ यह अवश्य है कि अधर्म का फल तत्काल नहीं मिलता किंतु वह मूल और शाखा दोनों ही को जला दम लेता है पापी पुरुष कभी पाप पूर्ण उपाय से धन पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और जो समझकर कर की धर्म है ही नहीं पवित्रात्मा पुरुषों की हसी करता रहे, इस प्रकार वह है विनाश के ही मुख में पड़ता है जिस प्रकार नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर नदी में बह जाता है उसी प्रकार वह भी समूल नष्ट हो जाता है पत्थर पर पटके हुए धड़े धड़े के समान उसके टूट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 इसके बाद भी यदि वह पूछने पर किसी दूसरे को वरने की इच्छा प्रकट करे तो उसे छोड़ दे इसी प्रकार धन या दास दासी जो कुछ अपने पराक्रम से जीत कर लावे उसे भी एक साल तक अपने पास रखकर फिर उसके स्वामी को सौंप दे यदि चोर आदि अपराधियों का धन छीना हो तो उसे भी अपने पास न रखे सार्वजनिक कामों में लगा दे और यदि गौ छीन कर लाया हो तो ब्राह्मण को दे दे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 राजा की विभत्ति के समय की बात देखने लगते हैं जब आपत्ति का समय आता है तो वे शत्रुओं की सहायता लेकर तुरंत ही उसे आदबाते हैं जिस राजा का देश विस्तृत धन धान्य सम्पन्न और राज्य भक्त होता है तथा जिसके सेवक और मंत्री संतुष्ट रहते हैं उसी की जड़ मजबूत कही जाती है जो राजा ऋत्विक पुरोहित आचार्य तथा अन्य शास्त्रों का सत्कार करता है वही लोक को जानने वाला कहा जाता है यही प्राचीन काल के धर्मज्ञ राजाओं का धर्म है जिस राजा को अपने वैभव के वृद्धि की, की इच्छा हो उसे सब प्रकार युद्ध कौशल से ही विजय प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए कपट या दम्भ के द्वारा नहीं